रेडियो मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल तेरा, रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रहो, रहो। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में आप देख रहे हैं डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं जो युवा समाज सेवी है और प्रदेश संयोजक भी हैं और साथ ही साथ भाजपा आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष प्रतिनिधित्व है राजस्थान के आज हमारा जो विषय है युवा और अध्यात्मा क्योंकि आज हम देखते हैं कि युवाओं को कहीं ना कहीं उनकी जो शक्ति है उसका सही उपयोग होना चाहिए भारत एक युवा देश है तो उन्हीं युवाओं को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो आप सभी की तरफ से ही डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी भाई साहब और मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मधुबन रेडियो जो कि इस क्षेत्र का ब्रह्मा कुमारी रेडियो स्टेशन का बहुत बड़ा एक प्रकल्प है और मैं बहुत लंबे समय से आपके विषयों को भी सुनता हूँ आपने पूर्व में भी मुझे बुलाया मैं आपको आज स्टूडियो में बुलाने पर मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ समस्त युवाओं की तरफ से उदयपुर के युवाओं की ओर से जी जी डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री जी हम लोग आज जो विषय लेकर बात कर रहे हैं अध्यात्म और युवा तो सबसे पहले बात आती है कि अध्यात्म व युवा को देखते हुए आप क्या समझते हैं इसका परिभाषा कैसे आप बताए देखिए अध्यात्म और युवा दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक है उच्चतर समझना योग्य जो अभ्यास है वही अध्यात्म है और युवा या अर्थात उसको विपरीत करते तो वायु बनता है ये ऐसी एक उम्र पंद्रह सोलह वर्ष से लेकर पैंतीस वर्ष की एक ऐसी उम्र जिसमें वो जो चाहे जो चाहे वो कर गुजरे उसी का नाम युवा है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और वास्तविकता में अध्यात्म के बिना युवा नहीं हो सकता युवा के बिना अध्यात्म नहीं हो सकता है लेकिन वर्तमान परिप्रक्ष्य में ये परिस्थिति थोड़ी चुत होती हुई हमें दिखती है बिल्कुल अलग होती हुई दिख रहा है दोनों परिप्रक्ष तो इसमें मैं चाहूंगा कि एक और सवाल आता है युवा का आज जो है आज का जो युवा है वो कहा जा रहा है आपको क्या लग रहा है जी रमेश जी आपका बिल्कुल सही कहना है कि आज का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है सही मार्ग के कारण जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया युवा को विपरीत करते तो वायु बनती है वायु यदि सही दिशा में चले तो निश्चित ही खेत खलियान बहुत व्यवस्थित रहेंगे और जीवन भी सामान्य रहेगा लेकिन वही वायु बिगड़ जाए तूफान का रूप ले ले तो वो अस्त व्यस्त कर देगी पूरा नष्ट कर देगी बर्बाद कर देगी ऐसा ही हमारा युवा है अगर युवा सही दिशा में चलेगा तो देश का भी सार्थकता करेगा समाज का भी भला करेगा और स्व का भी करेगा लेकिन अगर युवा बिगड़ गया तो आप देख रहे हैं जो युवाओं की उम्र इस समय युवा की जो 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के रूम आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं चाहे सोशल मीडिया में अपराध हो चाहे उनके निजी जीवन में अपराध हो उनसे बचने के लिए अब युवाओं को अपने निजी का ध्यान अपनी आत्मा का कल्याण करने की ओर और, और मैं तो कहता हूँ देश सेवा की ओर हम कैसे बढ़ें उसकी चिंता करनी पड़ेगी आज का युवा भटक गया है और मैं चाहता हूँ युवाओं को आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से रेडियो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज का युवा सही दिशा में कैसे चले उसकी चिंता उसको करनी चाहिए क्योंकि युवा सही दिशा में नहीं चलता है और वह सही दिशा तभी निर्धारित हो पाएगी जब वो अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और अपने आप में वो धर्म को जोड़ेगा जब जब वो धर्म को छोड़ेगा वो अपनी दिशा भ्रमित होगा और धर्म को साधेगा तो निश्चित ही उसकी दिशा और दशा दोनों ठीक चलेगी ऐसा मेरा मानना है जी जी डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को आपने जो है अपने शब्दों में बताने की कोशिश की लेकिन फिर भी आज युवा ये सब कुछ जानते हुए अध्यात्म और युवा दोनों एक दूसरे के पूरक आपने शुरुआत में बताया है तो युवा आज अध्यात्म से क्यों दूर जा रहा है क्या कारण है? इसका एक ही कारण है युवा को इसका ध्यान नहीं है कि उसको करना क्या है उसकी कहीं ना कहीं प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कारों में कमी का अभाव मैं समझता हूँ और इसके जिम्मेदार में उनके माता पिता को मानता हूँ आप देखिए रमेश जी आपने बोला कि जिनेंद्र जी आप अध्यात्म और युवा के बारे में समझिए तो डॉक्टर जिनेन्द्र शाह आपको इसलिए बता पा रहा है कि मेरे को बचपन में ऐसे संस्कार दिए गए अध्यात्म के धर्म के संस्कृति के आप देखिए अगर आज का युवा संस्कारवान नहीं होगा तो निश्चित ही वो पदभ्रष्ट होगा वह विचार करेगा व्यसन करेगा चोरी करेगा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करेगा लेकिन मैं कहता हूं कि मैं भाग्यवान उस देश में पैदा होने पर जिस देश में विश्व में सर्वाधिक युवाओं की संख्या यदि कहीं है वो मेरे भारत में और आज का युवा यदि संस्कारवान होगा बाल्यकाल से ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि सामूहिक परिवार एक बहुत बड़ा इन युवाओं को संस्कार देने का माध्यम होना हुआ करता था लेकिन आजकल एकल परिवार होना हम दो और हमारे एक यह जो प्रवृत्ति होगी ये मेरा ऐसा मानना है आने वाले 20 वर्षों में हमको देखने मिल जाएगा किसी बहन के भाई नहीं होगी भुआ नहीं होगी अंकल नहीं होंगे कई रिश्ते इनसे ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा यही मानना है कि आज का युवा बहुत सुव्यवस्थित सुनियोजित अपने जीवन का यापन करे और सिर्फ हाय पैसा हाय पैसा नहीं करे क्योंकि युवा सोचता है अच्छी गाड़ी मिल जाए अच्छी लाड़ी मिल जाए अच्छा जीवन यापन कर ले तो मैं मानता हूँ शायद ये कहीं ना कहीं युवा की ये मिथ्या भ्रातियाँ हैं जिसको हम सबको मिलकर इनको सही मार्ग और सही दिशा और सही समय पर अगर इसको हम टर्न कर लेंगे तो निश्चित ही देश भी बढ़ेगा और अगर किसी देश में युवा यदि सुसंस्कारवान वाने तो वो देश भी आगे बढ़ेगा समाज भी आगे बढ़ेगा और वो परिवार भी आगे बढ़ेगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि आपने युवाओं को नज़दीक से देखा है उनके जीवन को इसलिए आप उनकी जो परिभाषा जो है बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और एक बात यहाँ पर आता है कि वर्तमान में युवाओं की सोच जो आपने बताया क्या वही है या कुछ और भी सोच उनका चल रहा है किस तरह के सोच रमेश जी आज के युवाओं की सोच सिर्फ पाश्चात्य देशों पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती हुई दिख रही है आप देखिए कि आज का युवा आपको कुर्ता पजामा धोती धोती तो गायब हो गई है मुझे नहीं दिखता है कि शायद कोई युवा धोती पहन के चलता है पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या पाश्चात्य चढ़ गई है कि वो सोचता है नहीं कुर्ते में पहनना ये देहाती काम है अरे देश की संस्कृति है जिंस जिंस को इसलिए पहना जाता था ये पाश्चात्य देशों में इसलिए पहना जाता था कि उसको कई दिनों तक तो धोना नहीं पड़ता था उसी जबकि हमारे देश में तो प्रतिदिन कपड़े बदलने का प्रावधान है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी और बहुत सारे वायरस होते हैं इसलिए हमको नहाने का प्रावधान है विदेशों में तो सोच क्रिया करने के बाद भी हाथ नहीं धोने के प्रावधान हैं टिश्यू पेपर ये कहाँ से पैदा हो गया हमारे देश में तो हमारी संस्कृति अपने आप में पूर्ण है और वो संस्कृति अगर अपने, अपने अपने अपना ली तो मैं मानता हूँ देश का युवा भटक नहीं सकता है वह युवा तभी भटकेगा जब संस्कृति से च्युत होगा और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मधुबन रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ वन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही हम युवाओं को बाल्यकाल से ही इसकी ट्रेनिंग दें मैं आर से जुड़ा हुआ हमको बाल्यकाल से ही शाखाओं में जाने का ट्रेनिंग दी जाती है मैं जिस धर्म को मानता हूँ जैन धर्म को वह आज काल से ही हमको किस प्रकार का भोजन करना कैसा भोजन करना चोरी क्या होती है आपने सुना हुआ किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है लेकिन जैन धर्म कहता है कि उसको चुराने का भाव करना भी चोरी है भाव प्रधान धर्म होता है और मैं तो कहता हूँ कि ये जैनिक धर्म नहीं है जैन एक सभ्यता है जैन एक आमना है जैन एक अनेकांत की ओर बढ़ाने वाला माध्यम है और ये सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने का मादा रखने वाला धर्म है तो मैं मानता तो हूँ हिंदू धर्म जैन धर्म सभी आपको अनेकता एकता अहिंसा शाकाहार इसकी ओर ले जाना चाहते हैं लेकिन आज का युवा सिगरेट फूंकने में अपनी संस्कृति समझता है गुटखा खाने में संस्कृति समझता है बियर की बोतलों को के साथ फ़ोटो खिंचाने में संस्कृति समझता है जबकि उसको यह नहीं पता है कि जब वह विवाह करेगा उसके बच्चे होंगे तो निश्चित ही जैसे माँ बाप कर रहे हैं वैसा ही वो करेगा और वो उसी में अपनी संस्कृति समझेगा इसीलिए हम पाश्चात्य की ओर ना बढ़कर भारतीयता की ओर बढ़े भारतीय संस्कृति की ओर बढ़े और उसी को हमारी संस्कृति का अंग माने तो मैं रमेश जी मानता हूं कि ये निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी और मैं आपको बता दू अभी हाल ही में ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हुआ और बूटी कॉन्टेक्स्ट में भी जो महिलाएं थी उन्होंने भारतीय साड़ी पहनी आप सोचिए मेरी देश की संस्कृति विदेशी लोग अपना रहे हैं और हम च्युत हो रहे हैं हमारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और विदेशों के कपड़े पूरे होते जा रहे हैं हमको इस पर विचारना पड़ेगा आप देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि रमेश जी मैं बड़ा दुखी होता हूं कि आज का युवा पैगनेट उसकी पत्नी के पेट को वह पास ला फ़ोटो खिंचाता है हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है हमारी ये परंपरा नहीं है मैं समझ सकता हूँ जब ये कुछ युवा सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा देखिए नजर भी लगती है हमारी देश में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको ढाकना पसंद है प्रेगनेंट महिला का पेट में और उसके पास आके फ़ोटो खिंचाना ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाइयों इसलिए हमको समझना पड़ेगा सिर्फ फ़ोटो के लिए फोटोजेनिक अपने जीवन को बनाने से बढ़िया हमको रील नहीं रियल लाइफ हो इस पर चिंता करना चाहिए और मैं मानता हूँ निश्चित ही आपका जो मिशन है अध्यात्म और युवा यह युवा इसको स्वीकार करेगा इसके पीछे भी प्रश्न है डॉक्टर जीनेन्द्र शास्त्री बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे परिवेश में ये सारी चीज़ें हम लोग जान रहे समझ रहे हैं तो अब एक और बात आता है डॉक्टर जीनेन्द्र शास्त्री जी कि अध्यात्म की बात आप शुरुआत से कर रहे हैं और युवा को इसमें जोड़ रहे हैं लेकिन युवा इस बात से बड़ा मुश्किल में है कि किस उम्र में अध्यात्म को शुरू किया जाए ये चाहिए, ऐसी बहुत, आपने बहु अच्छा ज्वलन प्रश्न पूछा है और आज के युवाओं के लिए ये, मैं तो कहता हूँ शायद इसका पूरा कंक्लूसिव जो निकला है वो यही प्रश्न है देखिए रमेश जी की वास्तविकता में अध्यात्म करने की या धर्म करने की सही उम्र क्या है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे तो लगता है शायद आप पूरी तैयारी से आए हैं इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं जिनेंद्र जी को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आखिर युवा अध्यात्म में क्या है तो मैं आपको बता दूं अध्यात्म को सही करने की उम्र ही युवावस्था है आप देखिए पैंसठ वर्ष की उम्र के, के बाद अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो कहीं घोड़े काम नहीं करेंगे कहीं आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा कहीं सर दर्द होगा कहीं और अलग बीमारियां होगी लेकिन अगर युवावस्था में अगर उसने धर्म मार्ग की ओर बढ़ा है अध्यात्म की ओर बढ़ा है आओ मंदिर चलो अभियान से अगर वो जुड़ेगा तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि अध्यात्म को करने की सही उम्र युवा अवस्था ही है उनको सब मंदिर सब क्षेत्र सब तीर्थों की वंदना करने की सही उम्र मैं मैं ये समझता हूँ वो युवा अवस्था ही हो सकती है और बुज़ुर्ग की अवस्था में तो मैं तो कहता हूँ उस गति में तो उस अवस्था में तो निश्चित ही हमें चिंतन करना चाहिए उसके अलावा नहीं क्योंकि सही उम्र युवा है और युवावस्था के माध्यम से ही हम हमारे जीवन को समझ सकते हैं हम अपने आप को समझ सकते हैं या आपकी भाषा का क्योंकि अध्यात्म को सही समझने की उम्र युवा युवावस्था है थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी तो आप बीमारी से गिर जाएंगे कहीं आपकी फैमिली समस्या कहीं आपकी दो की समस्या कहीं पोता पोती की समस्या कहीं बेटे की समस्या कहीं रोजगार की समस्या आप अध्यात्म नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरा मानता है जब आप सेटल्ड हैं तभी वो युवावस्था और युवावस्था नहीं अध्यात्म को करने की सही उम्र में ऐसा मेरा मानना है जी डॉक्टर दिनेन्द्र शास्त्री जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सही उम्र युवा अवस्था में ही हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं और अध्यात्म का विकास के साथ ही जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं जिस तरह से आज हम लोग अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं अपना रहे इसलिए कई मुश्किलों में फंस रहे हैं और जो भारत की छवि है उस पर कहीं ना कहीं दाग लग रहे हैं अगर हम अध्यात्म को जुड़ेंगे अध्यात्म को अपनाएंगे तो शायद अध्यात्म भारत का जो पहचान है पूरे विश्व में वो भारत को इसलिए मानते हैं क्योंकि अध्यात्म का देश भारत है भारत अध्यात्म की जननी है इसलिए सारे पूरे ही देश के पूरे ही राष्ट्र के लोग कंट्रीज़ के लोग जो है भारत में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को पाने के लिए अगर हम युवा अध्यात्म का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारत आध्यात्मिक देश है ये पहचान शायद हम घुमा देंगे इसलिए हमें अब इस बात पर जोर देना है कि हम सभी मिलकर भारत की इस पहचान को बनाए रखने में अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़े और अपने जीवन को सुंदर बनाए और इसी में पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ है सारा विश्व जो है एक आस की तरह भारत की ओर देखता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को या हमारे जीवन में खुशियां आ जाए तो वो अध्यात्म में आ सकती है अध्यात्मिकता से आ सकती है इसीलिए सारे लोग जो है उनकी एक मन में ही रहती है कि अगर हम अपने जीवन काल में किसी भी जगह विश्व के कोने में रहें लेकिन एक बार भारत की धरनी पर पाव जरूर रखें ये कामना करते हैं सारे विश्व के लोग अगर हम उस चीज़ को उस भावना को अपने अंदर अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु था है और रहेगा इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद डॉक्टर जीनेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और अध्यात्म और युवा पर जो चर्चा किया वो बहुत ही अच्छा लगा शुक्रिया सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें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 नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइये हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर के विशेष संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास जी हमारे साथ उपस्थित हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है जी ओम शांति ओम शांति कैसे हैं महंत आप बहुत सुंदर जैसा कि सनातन धर्म में सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ के दुख भवेत जैसा कि सबका कल्याण हो सबका भला हो सब स्वस्थ रहे सब मस्त रहे यह कामना किया जाता है मैं युवा पीढ़ियों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि भक्ति का मार्ग बाल्यकाल से ही होना चाहिए जिस तरह से नर्सरी एलकेजी में पढ़ता है उसी तरह से बच्चों को अपने माता पिता के द्वारा संस्कार दिया जाना चाहिए कि धर्म के और अग्र, अग्रसित हो रहे जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी, अच्छी बात आपने बताया तो मैं ऐसा हूँ हमारे रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे जी संदेश के रूप में मैं यही बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी संप्रदाय के हो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हो रही है जैसे कि अभी उदयपुर की घटना हुई कि पंद्रह वर्ष के बच्चों के द्वारा उसके मौत का घाट उतार दिया गया तो मैं सभी संप्रदाय के लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से सनातन धर्म में बच्चों को संस्कार दिया जाता है उसी तरह से आप अपने बच्चों को संस्कार दें आज से करीब करीब 25-30 वर्ष की पूर्व का आप देख लें कि जब स्कूल बच्चे जाता था तो उसके नख बड़े हो जाते थे तो नख कटवाता था बाल बड़े हो जाते थे तो बाल कटवाता था और अभी के समय में एक छुरा और हथियार लेकर के जाता है और उसके द्वारा मर्डर किया जाता है तो यह बहुत ही निंदनीय घोर निंदनीय है इसके विषय में सभी संप्रदायों को सोचना चाहिए चल जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया है और जहाँ तक चीज़ें जो है हम लोग आज देख रहे हैं उस परिपेक्ष में अपनी भावनाएं विचार हम लोग सभी जानते हुए भी कहीं ना कहीं हमारी जो है अध्यात्म शक्ति की या भक्ति की या नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है तो यहाँ पर इन चीज़ों पर जो है हम सभी को मिलकर काम करना है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश अपने अभिभावक और अपने माता पिता का फर्ज बनता है उसमें उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें और बच्चों को अपना प्यार दें जी मैं पुनः मधुबन रेडियो के भाई रमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साधुवाद देता हूँ कि वास्तविक में आप धर्म के मार्ग ओर अग्रसर कर रहे हैं ओम शांति ओम शांति महान बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के बस इतरा फिर मिलते हैं अगले गणी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हमारा गणित जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति